श्री रामकृष्ण वचनामृत 28 जुलाई अठारह पाप तथा परलोक मृत्यु काल के समय ईश्वर चिंतन नारद ने कहा राम तुमसे मैं और कुछ वर नहीं चाहता मुझे बस शुद्ध भक्ति दो और यह आशीर्वाद करो कि फिर कभी तुम्हारी भुवन मोहनी माया में बद्ध न हो उनसे आंतरिक प्रार्थना करने पर उन पर मन भी लगता है और शुद्धा भक्ति भी उनके श्रीचरणों में होता है क्या हमारा विकार दूर होगा हम पापी जो हैं यह सब बुद्धि दूर करो नंद बसु से चाहिए यह भाव कि एक बार हमने उनका नाम लिया है अब हम में पाप कहाँ रह गया नंद बसु क्या परलोक है और पाप का शासन श्री राम कृष्ण तुम आम खाते तो जाओ इन सब बातों के हिसाब से तुम्हें क्या काम परलोक है या नहीं वहाँ क्या होता है क्या नहीं इन सब बातों से क्या प्रयोजन आम खाओ आम की जरूरत है उनमें भक्ति की जरूरत है नंद आम का पेड़ है कहाँ आम मिलता कहाँ है श्री रामकृष्ण पेड़ वे अनादि और अनंत ब्रह्म हैं वे तो हैं ही वे नित्य हैं एक बात और वे कल्पतरु हैं उस कल्पतरु के नीचे तुम्हें चारों फल मिलेंगे कल्पतरु के पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए फल तभी मिलता है तब देखोगे पेड़ के नीचे फल हैं तब बिन लेन, बिन लेना चार फल हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष ज्ञानी मुक्ति चाहते हैं भक्त भक्ति चाहते हैं अहेतु की भक्ति वे धर्म अर्थ काम नहीं चाहते परलोक की बात कहते हो गीता का मत है मृत्यु के समय जो कुछ सोचोगे वही होगे। राजा भरत ने हरिण हरिण कहकर दुख में देह छोड़ी थी दूसरे जन्म में वे हरिण हुए भी थे इसीलिए जब ध्यान और पूजा आदि का इन दिन रात अभ्यास किया जाता है इस तरह अभ्यास के गुण से मृत्यु के समय ईश्वर की याद आती है इस तरह से अगर मृत्यु होती है तो ईश्वर का स्वरूप मिलता है केशव सेन ने भी परलोक की बात पूछी थी मैंने केशव से कहा इन सब बातों का हिसाब लगाकर क्या करोगे फिर कहा जब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती तब तक बार बार संसार में आना जाना होगा कुम्हार मिट्टी के बासन धूप में सुखाता है बकरी या गाय के पैरों से दबकर जो फूट जाते हैं उनमें जो पक्के बासन होते हैं उन्हें तो कुम्हार फेंक देता है परंतु कच्चे बासनों को वह फिर से गढ़ता है